मोर के कंठ की आभा के समान हरिताभ नीलवर्ण देवताओं में श्रेष्ठ ब्राह्मण भृगुजी के चरण कमल के चिन्ह से सुशोभित शोभा से पूर्ण पीताम्बर धारी कमल नेत्र सदा परम प्रसन्न हाथों में बाण और धनुष धारण किए हुए वानर समूह से युक्त भाई लक्ष्मण जी से सेवित से स्तुति किए जाने योग्य श्री जानकी जी के पति रघुकुल श्रेष्ठ पुष्पक विमान पर सवार श्री रामचंद्र जी को मैं निरंतर नमस्कार करता हूँ कोसलपुरी के स्वामी श्री रामचंद्र जी के सुंदर और कोमल दोनों चरण कमल ब्रह्मा जी और शिव जी के द्वारा वंदित थे। श्री जानकी जी के कर कमलों से दुलराए हुए हैं और चिंतन करने वाले मन रूपी भौरे के नित्य संगी हैं अर्थात चिंतन करने वालों का मन रूपी भ्रमण सदा उन चरण कमलों में बसा रहता है कुंद के फूल चंद्रमा और शंख के समान सुंदर गौर वर्ण जगत जननी श्री पार्वती जी के पति वांछित फल देने वाले दुखियों पर सदा दया करने वाले सुंदर कमल के समान नेत्र वाले कामदेव से छुड़ाने वाले कल्याणकारी श्री शंकर जी को मैं नमस्कार करता हूँ श्री राम जी के लौटने की अवधि का एक ही दिन बाकी रह गया है अतएव नगर के लोग बहुत अधीर हो रहे हैं राम के वियोग में दुबले हुए स्त्री पुरुष जहां तहां सोच विचार कर रहे हैं कि क्या बात है श्री राम जी क्यों नहीं आए इतने में ही सब सुंदर शकुन होने लगे और सबके मन प्रसन्न हो गए नगर भी चारों ओर से रमणीक हो गया मानो ये सबके सब, सब चिन्ह प्रभु के शुभ आगमन को जना रहे हैं कौशल्या आदि सब माताओं के मन में ऐसा आनंद हो रहा है जैसे अभी कोई कहना ही चाहता है के सीता जी और लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी आ गए भरत जी की दाहिनी आंख और दाहिनी भुजा बार बार फड़क रही है इसे शुभ शकुन जानकर उनके मन में अत्यंत हर्ष हुआ और वे विचार करने लगे प्राणों की आधार रूप अवधि का एक ही दिन शेष रह गया यह सोचते ही भरत जी के मन में अपार दुख हुआ क्या कारण हुआ कि नाथ नहीं आए प्रभु ने कुटिल जानकर मुझे कहीं नहीं तो नहीं दिया एक दि, दि, दि, दि, दि. एक दिन दिन देरी देरी अभी कोई हुई बाकी रह गया है लक्ष्मण बड़े धन्य एवं बड़भागी है जो श्री रामचंद्र जी के चरणारविंद के प्रेमी है अर्थात उनसे अलग नहीं हुए मुझे तो प्रभु ने कपटी और कुटिल जानकर पहचान लिया इसी से नाथ ने मुझे साथ नहीं लिया बात भी ठीक है क्योंकि यदि प्रभु मेरी करनी पर ध्यान दे तो सौ करोड़ यानी असंख्य कल्पों तक भी मेरा निस्तार यानी छुटकारा नहीं हो सकता परंतु आशा इतनी ही है कि प्रभु का का सेवक अवगुण कभी नहीं मानते दीन बंधु हैं और अत्यंत ही कोमल स्वभाव के हैं अत मेरे हृदय में ऐसा पक्का भरोसा है कि श्री राम जी अवश्य मिलेंगे क्योंकि मुझसे शकुन बड़े शुभ हो रहे हैं किंतु तो अवधि बीत जाने पर भी यदि मेरे प्राण रह गए तो जगत में मेरे समान नीच कौन होगा श्री राम जी के विरह समुद्र में भरत जी का मन डूब रहा था उसी समय पवन पुत्र हनुमान जी ब्राह्मण का रूप धरकर इस प्रकार आ गए मानो उन्हें डूबने से बचाने के लिए नाव आ गई हो हनुमान जी ने दुर्बल शरीर भरत जी को जटाओं का मुकुट बनाए राम राम रघुपति जपते और कमल के समान नेत्रों से प्रेमाश्रुओं का जल बहाते कुश के आसन पर बैठे देखा उन्हें देखते ही हनुमान जी अत्यंत हर्षित हुए उनका शरीर पुलकित हो गया नेत्रों से प्रेमाश्रुओं का जल बरसने लगा मन में बहुत प्रकार से सुख मानकर वे कानों के लिए अमृत के समान वाणी बोले जिनके विरह में आप दिन रात सोच करते यानी घुलते रहते हैं और जिनके गुण समूहों की पंक्तियों को आप निरंतर रटते रहते हैं वे ही रघुकुल के तिलक सज्जनों को सुख देने वाले और देवताओं तथा मुनियों के रक्षक श्री राम जी सकुशल आ गए शत्रु को रण में जीतकर सीता जी और लक्ष्मण जी सहित प्रभु आ रहे हैं देवता उनका सुंदर यश गा रहे हैं ये वचन सुनते ही भरत जी सारे दुख भूल गए जैसे प्यासा आदमी अमृत पाकर प्यास के दुख को भूल जाए भरत जी ने पूछा हे ताक तुम कौन हो और कहाँ से आए हो जो तुमने मुझको ये परम प्रिय अत्यंत आनंद देने वाले वचन सुनाए हनुमान जी ने कहा हे कृपा निधान सुनिए मैं पवन का पुत्र और जाति का वानर हूँ मेरा नाम हनुमान है मैं दिनों के बंधु श्री रघुनाथ जी का दास हूँ <coughs> यह सुनते ही भरत जी उठकर आदरपूर्वक हनुमान जी से गले लगकर मिले मिलते समय प्रेम हृदय में नहीं समाता नेत्रों से आनंद और प्रेम के आंसुओं का जल बहने लगा और शरीर पुलकित हो गया भरत जी ने कहा हे hey, हनुमान तुम्हारे दर्शन से मेरे समस्त दुख समाप्त हो गए यानी दुखों का अंत हो गया तुम्हारे रूप में आज मुझे प्यारे राम जी ही मिल गए भरत जी ने बार बार कुशल पूछी और कहा हे hey, भाई सुनो इस शुभ संवाद के बदले में तुम्हें क्या दू इस संदेश के समान इसके यानी इसके बदले में देने लायक पदार्थ जगत में कुछ भी नहीं है मैंने यह विचार करके देख लिया है इसलिए हे तात मैं तुमसे किसी प्रकार भी उर्ण नहीं हो सकता अब मुझे प्रभु का चरित्र यानी हाल सुनाओ तब हनुमान जी ने भरत जी के चरणों में मस्तक नवाकर श्री रघुनाथ जी की सारी गुणगाथा कही भरत जी कभी कभी मुझे अपने दास कभी अपने दास दास की की तरह करते करते हैं हैं रघुवंश भूषण श्री क्या भांति मेरा स्मरण रहे भरत जी के अत्यंत नम्र वचन सुनकर हनुमान जी पुलकित शरीर होकर उनके चरणों पर गिर पड़े और मन में विचारने लगे कि जो चराचर के स्वामी हैं वे रघुनाथ अपने श्रीमुख से जिनके गुण समूहों का वर्णन करते हैं वे भरत जी ऐसे विनम्र परम पवित्र और सद्गुणों का समुद्र क्यों ना हो हनुमान जी ने कहा हे नाथ आप श्री राम जी को प्राणों के समान प्रिय हैं हे तात मेरा वचन सत्य है यह सुनकर भरत जी बार बार मिलते हैं हृदय में हर्ष समाता नहीं है फिर भरत जी के चरणों में सिर नवाकर हनुमान जी तुरंत ही श्री राम जी के पास लौट गए और जाकर उन्होंने सब कुशल कही तब प्रभु हर्षित होकर विमान पर चढ़ चल चले इधर भरत जी भी हर्षित होकर अयोध्यापुरी में आए और उन्होंने गुरु जी को सब समाचार सुनाया फिर राजमहल में खबर जनाई कि श्री रघुनाथ जी कुशल पूर्वक नगर को आ रहे हैं खबर सुनते ही सब माताएं उठ दौड़ी भरत जी ने प्रभु की कुशल कहकर सबको समझाया नगर निवासियों ने यह समाचार पाया तो स्त्री पुरुष सभी हर्षित होकर दौड़े श्री राम जी के स्वागत के लिए दही दूब गोरोचन फल फूल और मंगल के मूल नवीन तुलसी दल आदि वस्तुएं सोने के थालों में भर भर कर हथनी किसी चाल वाली सौभाग्यवती स्त्रियां उन्हें लेकर गाती हुई चली जो जैसे हैं यानी जहां जिस दिशा जिस दशा में है वे वैसे ही यानी वहां से उसी दशा में उठ दौड़ते हैं देर हो जाने के डर से बालकों और बूढ़ों को कोई साथ नहीं लाते एक दूसरे से पूछते हैं भाई तुमने दयालु श्री रघुनाथ जी को देखा है प्रभु को आते जानकर अवधपुरी संपूर्ण शोभाओं की खान हो गई तीनों प्रकार की सुंदर वायु बहने लगी सरयू जी अत्यंत निर्मल जल वाली हो गई यानी सरयू जी का जल अत्यंत निर्मल हो गया गुरु वशिष्ठ जी कुटुम्बी छोटे भाई शत्रुघ्न तथा ब्राह्मणों के समूह के साथ हर्षित होकर भरत जी अत्यंत प्रेमपूर्ण मन से कृपाधाम श्री राम जी के सामने अर्थात उनकी अगवानी के लिए चले बहुत सी स्त्रियां अटारियों पर चढ़कर आकाश में विमान देख रही हैं और उसे देख हर्षित होकर मीठे स्वर में सुंदर मंगल गीत गा रही है श्री रघुनाथ जी पूर्णिमा के चंद्रमा हैं तथा अवधपुर समुद्र है जो उस पूर्ण चंद्र को देखकर हर्षित हो रहा है और शोर करता हुआ बढ़ रहा है उधर उधर दौड़ती हुई स्त्रियाँ उसकी तरंगों के समान लगती हैं यहाँ विमान पर सूर्य कुल रूपी कमल के प्रफुल्लित करने वाले सूर्य श्री राम जी वानरों को मनोहर नगर दिखला रहे हैं वे कहते हैं हे सुग्रीव हे अंगद हे लंकापति विभीषण सुनो यह पूरी पवित्र है और यह देश सुंदर है यद्यपि सबने वैकुंठ की बड़ाई की है वह वेद पुराणों में प्रसिद्ध है और जगत जानता है परंतु अवधपुरी के समान मुझे वह भी प्रिय नहीं है यह बात यानी भेद कोई कोई बिरले ही जानते हैं यह सुहावनी पुरी मेरी जन्मभूमि है इसके उत्तर दिशा में जीवों को पवित्र करने वाली सरयू नदी बहती है जिसमें स्नान करने से मनुष्य बिना ही परिश्रम मेरे समीप निवास यानी सामीप्य मुक्ति पा जाते हैं यहाँ के निवासी मुझे बहुत ही प्रिय हैं यह पुरी सुख की राशि और मेरे परम धाम को देने वाली है प्रभु की वाणी सुनकर सब वानर हर्षित हुए और कहने लगे कि जिस अवध की श्री राम जी ने बढ़ाई की वह अवश्य ही धन्य है कृपा सागर भगवान श्री रामचंद्र जी ने सब लोगों को आते देखा तो प्रभु ने विमान को नगर के समीप उतारने की प्रेरणा की तब वह पृथ्वी पर उतरा विमान से उतरकर प्रभु ने पुष्पक विमान से कहा कि तुम अब कुबेर के पास जाओ श्री राम जी की प्रेरणा से वह चला उसे अपने स्वामी के पास जाने का हर्ष है और प्रभु श्री रामचंद्र जी से अलग होने का अत्यंत दुख भी। कुबेर पास कौन गया? विमान भरत जी के साथ सब लोग आए श्री रघुवीर के वियोग से सबके शरीर दुबले हो रहे प्रभु ने वामदेव वशिष्ठ आदि मुनि श्रेष्ठों को देखा तो उन्होंने धनुष बाण पृथ्वी पर रखकर छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित दौड़कर कर गुरु जी के चरण कमल पकड़ लिए उनके रोम रोम अत्यंत पुलकित हो रहे हैं मुनिराज वशिष्ठ जी ने उठाकर उन्हें गले लगाकर कुशल पूछी प्रभु ने कहा आप ही की दया में हमारी कुशल है धर्म की धुरी धारण करने वाले रघुकुल के स्वामी श्री राम जी ने सब ब्राह्मणों से मिलकर उन्हें मस्तक नवाया फिर भरत जी ने प्रभु के वे चरण कमल पकड़े जिन्हें देवता मुनि शंकर जी और ब्रह्मा जी भी नमस्कार करते हैं भरत जी पृथ्वी पर पड़े हैं उठाए उठते नहीं तब कृपा सिंधु श्री राम जी ने उन्हें जबरदस्ती उठाकर हृदय से लगा लिया उनके सांवले शरीर पर रोए खड़े हो गए नवीन कमल के समान नेत्रों में प्रेमाश्रुओं के जल की बाढ़ आ गई कमल के समान नेत्रों से जल बह रहा है सुंदर शरीर में पुलकावली अत्यंत शोभा दे रही है त्रिलोकी के स्वामी प्रभु श्री राम जी छोटे भाई भरत जी को अत्यंत प्रेम से हृदय से लगाकर मिले भाई से मिलते समय प्रभु जैसे शोभित हो रहे हैं उसकी उपमा मुझसे कहीं नहीं जाती मानो प्रेम और श्रृंगार शरीर धारण करके मिले और श्रेष्ठ शोभा को प्राप्त हुए कृपा निधान श्री राम जी भरत जी से कुशल पूछते हैं परंतु आनंदवश के मुख से वचन शीघ्र नहीं निकलते शिव जी ने कहा हे पार्वती सुनो वह सुख जो उस समय भरत जी को मिल रहा था वचन और मन से परे है उसे वही जानता है जो उसे पाता है भरत जी ने कहा हे कौशलनाथ आपने आर्त दुखी जानकर दास को दर्शन दिए इससे अब कुशल है विरह समुद्र में डूबते हुए मुझको कृपा निधान ने हाथ पकड़कर बचा लिया फिर प्रभु हर्षित होकर शत्रुघ्न जी को हृदय से लगाकर उनसे मिले तब लक्ष्मण जी और भरत जी दोनों भाई परम प्रेम से मिले फिर लक्ष्मण जी शत्रुघ्न जी से गले लगकर मिले और इस प्रकार विरह से उत्पन्न दुस्सह दुख का नाश किया फिर भाई शत्रुन जी सहित भरत जी ने सीता जी के चरणों में सिर नवाया और किया। प्रभु को सब हर्षित हुए वियोग से उत्पन्न सब दुख नष्ट हो गए सब लोगों को प्रेम विहवल और मिलने के लिए अत्यंत आतुर देखकर कर के शत्रु कृपाल श्री राम जी ने एक चमत्कार किया उसी समय कृपालु श्री राम जी असंख्य रूपों में प्रकट हो गए और सबसे एक ही साथ यथा योग्य मिले श्री रघुवीर ने कृपा की दृष्टि से देखकर सब नर नारियों को शोक से रहित कर दिया भगवान क्षण मात्र में सबसे मिल लिए है उमा यह रहस्य किसी ने नहीं जाना इस प्रकार शील और गुणों के धाम श्री राम जी सबको सुखी करके आगे बढ़े आदि माताएं ऐसे दौड़ी जैसे नई ब्याई हुई गायें अपने गों को देखकर दौड़ी मानो नई ब्याई हुई अपने छोटे को घर पर छोड़कर परवश होकर वन में चरने गई हूं और दिन का अंत होने पर बछड़ो से मिलने के लिए हंकार करके थन से दूध गिराती हुई नगर की ओर दौड़ी हूँ प्रभु ने अत्यंत प्रेम से सब माताओं से मिलकर उनसे बहुत प्रकार के कोमल वचन कहे वियोग से उत्पन्न भयानक विपत्ति दूर हो गई और सबने भगवान से मिलकर और उनके वचन सुनकर अगणित सुख और हर्ष प्राप्त किए सुमित्रा जी अपने पुत्र लक्ष्मण जी की श्री राम जी के चरणों में प्रीति जानकर उनसे मिली श्री राम जी से मिलते समय कैके जी हृदय में बहुत लक्ष्मण जी जी भी सब माताओं से से मिलकर और आशीर्वाद पाकर हर्षित हुए वे बार-बार कह मिले परंतु उनके मन का शोभ यानी रोष नहीं जाता जानकी जी सब सासुओं से मिली और उनके चरणों लगकर उन्हें अत्यंत हर्ष हुआ सासुए कुशल पूछकर आशीष दे रही है कि तुम्हारा सुहाग अचल हो सब माताएं श्री रघुनाथ जी का कमल सा मुखड़ा देख रही है नेत्रों से प्रेम के आंसू उमड़ आते हैं परंतु मंगल का समय जानकर वे आंसुओं को आंसुओं के जल को नेत्रों में ही रोक रखती है सोने के थाल से आरती उतारती है और बार बार प्रभु के श्री अंगों की ओर देखती है अनेक प्रकार से निछावरे करती हैं और हृदय में परमानंद तथा हर्ष भर रही है कौशल्या जी बार बार कृपा के समुद्र और रणधीर श्री रघुवीर को देख रही है वे बार बार हृदय में विचारती हैं कि इन्होंने लंकापति रावण को कैसे मारा मेरे ये दोनों बच्चे तो बड़े ही सुकुमार हैं और राक्षस तो बड़े भारी योद्धा और महान बलिक है लक्ष्मण जी और सीता जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी को माता देख रही है उनका मन परमानंद में मग्न है और शरीर बार बार पुलकित हो रहा है लंकापति विभीषण वानरराज सुग्रीव, नल नील जाम्बवान और अंगद तथा हनुमान जी आदि सभी उत्तम स्वभाव वाले वीर वानरों ने मनुष्यों के मनोहर शरीर धारण कर लिए वे सब भरत जी के प्रेम सुंदर स्वभाव त्याग के व्रत और नियमों की अत्यंत प्रेम से आदर पूर्वक कर रहे हैं और नगर निवासियों की प्रेमशील और विनय से पूर्ण रीति देखकर वे सब प्रभु के चरणों में उनके प्रेम की सराहना कर रहे हैं फिर श्री रघुनाथ जी ने सब सखाओं को बुलाया और सबको सिखाया कि मुनि के चरणों में लगो ये गुरु वशिष्ठ जी हमारे कुल भर के पूज्य हैं इन्हीं की कृपा से रण में राक्षस मारे गए हैं फिर गुरु जी से कहा हे मुनि सुनिए ये सब मेरे सखा हैं ये संग्राम रूपी समुद्र में मेरे लिए बेड़े यानी जहाज के समान हुए मेरे हित के लिए इन्होंने अपने जन्म तक हार दिए यानी अपने प्राणों तक को होम दिया ये मुझे भरत से भी अधिक प्रिय है प्रभु के वचन सुनकर वे सब प्रेम और आनंद में मग्न हो हो गए इस प्रकार पल पल में उन्हें नए नए सुख उत्पन्न रहे हैं फिर उन लोगों ने कौशल्या जी के चरणों में मस्तक नवाए कौशल्या जी ने हर्षित होकर आशीषे दी कि तुम मुझे रघुनाथ के समान प्यारे हो आनंद कंद श्री राम जी अपने महल को चले आकाश फूलों की वृष्टि से छा गया नगर के स्त्री पुरुषों के समूह अटारियों पर चढ़कर उनके दर्शन कर रहे हैं सोने के कलशों को विचित्र रीति से मणि रत्ना आदि से अलंकृत कर और सजाकर सब लोगों ने अपने अपने दरवाजों पर रख लिया सब लोगों ने मंगल के लिए बंधनवार ध्वजा और पताकाएं लगाई सारी गलियां सुगंधित द्रवों से सिंचाई गई गजमुक्ताओं से रचकर बहुत सी चौकें पुराई गई अनेकों प्रकार के सुंदर मंगल साज सजाए गए और हर्षपूर्वक नगर में बहुत से डंके बजने लगे स्त्रियां जहां तहां निछावर कर रही हैं और हृदय में हर्षित होकर आशीर्वाद देती हैं। बहुत सी युवती यानी सौभाग्यवती स्त्रियां सोने के थालों में अनेक प्रकार की आरती सजाकर मंगलगान कर रही हैं वे आरती हर यानी दुखों को हरने वाले और सूर्य कुल रूपी कमलवन के प्रफुल्लित करने वाले सूर्य श्री राम जी की आरती कर रही है नगर की शोभा संपत्ति और कल्याण का वेद शेष जी और सरस्वती जी वर्णन करते हैं परंतु वे भी यह चरित्र देखकर ठगे से रह जाते हैं यानी स्तंभित हो रहते हैं शिव कहते हैं हे उमा तब भला मनुष्य उनके गुणों को कैसे कह सकते हैं स्त्रियां कुमुदिनी हैं, अयोध्या सरोवर है और श्री रघुनाथ जी का विरह सूर्य है इस विरह सूर्य के ताप से वे मुरझा गई थी अब उस विरह रूपी सूर्य के अस्त होने पर श्री रामचंद्र रूपी पूर्ण चंद्र को निरखकर वे खेल उठी अनेक प्रकार के शुभ शकुन हो रहे हैं आकाश में नगाड़े बज रहे हैं नगर के पुरुषों और स्त्रियों को सनाथ यानी दर्शन द्वारा कृतार्थ करके भगवान श्री रामचंद्र जी महल को चले शिवजी कहते हैं हे भवानी प्रभु ने जान लिया कि माता क्या कह लज्जित हो गई है इसलिए वे पहले उन्हीं के महल को गए और उन्हें समझा बुझाकर बहुत सुख दिया फिर श्री श्री हरि ने अपने अपने महल महल को को गमन किया। कृपा के के समुद्र श्री राम जी जब अपने महल को गए तब नगर के स्त्री पुरुष सब सुखी हुए गुरु वशिष्ठ जी ने ब्राह्मणों को बुला लिया और कहा आज शुभ घड़ी सुंदर दिन आदि सभी शुभ योग हैं आप सब ब्राह्मण हर्षित होकर आज्ञा दीजिए जिसमें श्री रामचंद्र जी सिंहासन पर विराजमान हो, वशिष्ठ मुनि के सुहावने वचन वचन सुनते ही सब सब ब्राह्मणों को बहुत अच्छे लगे, वे सब लगे वे अनेकों ब्राह्मण कोमल कहने कि श्री राम जी का राज्याभिषेक संपूर्ण जगत को आनंद देने वाला है हे मुनि श्रेष्ठ अब विलंब न कीजिए और महाराज का तिलक शीघ्र कीजिए तब मुनि ने सुमंत्र जी से कहा वे सुनते ही हर्षित होकर चले उन्होंने तुरंत ही जाकर अनेक रथ घोड़े और हाथी सजाए और जहां तहां सूचना देने वाले दूतों को भेजकर मांगलिक वस्तुएं मंगाकर फिर हर्ष के साथ आकर वशिष्ठ जी के चरणों में सिर नवाया अवधपुरी बहुत ही सुंदर सजाई गई है देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की झड़ी लगा दी श्री रामचंद्र जी ने सेवकों को बुलाकर कहा कि तुम लोग जाकर पहले मेरे सखाओं को स्नान कराओ। भगवान के वचन सुनकर सेवक जहां-तहां दौड़े और उन्होंने तुरंत ही सुग्रीव आदि को स्नान कराया फिर करुणा निधान श्री राम जी ने भरत जी को बुलाया और उनकी जटाओं को अपने हाथों से सुलझाया तदनंतर भक्त वत्सल कृपाल प्रभु श्री रघुनाथ जी तीनों भाइयों को स्नान कराते हैं भरती का भाग्य और प्रभु की कोमलता का वर्णन अरबों शेष जी भी नहीं कर सकते फिर श्री राम जी ने अपनी जटाएं खोली और गुरु जी की आज्ञा मांगकर स्नान किया स्नान करके प्रभु ने आभूषण धारण किए उनके सुशोभित अंगों को देखकर सैकड़ों असंख्य कामदेव जानकी जी को आदर के साथ तुरंत ही स्नान कराके उनके अंग अंग में दिव्य वस्त्र और श्रेष्ठ आभूषण भली भांति सजा दिए यानी पहना दिए श्री राम जी के बाई ओर रूप और गुणों की खान रमा यानी श्री जानकी जी सुशोभित हो रही है उन्हें देखकर सब माताएं अपना जन्म यानी जीवन सफल समझकर हर्षित हुई काक भूषुंड जी कहते हैं हे पक्षीराज गरुण जी सुनिए उस समय ब्रह्मा जी शिव जी और मुनियों के समूह तथा विमानों पर चढ़कर सब देवता आनंद कंद भगवान के दर्शन करने के लिए आए प्रभु को देखकर मुनि वशिष्ठ जी के मन में प्रेम भराया उन्होंने तुरंत ही दिव्य सिंहासन मंगवायाघुनाथ जी, जी, जी को देख कर मुनियो का समुदाय अत्यंत ही हर्षित हुआ तब ब्राह्मणों ने वेद मंत्रों का उच्चारण किया आकाश में देवता और मुनि जय हो जय हो ऐसी पुकार करने लगे। सबसे पहले मुनि वशिष्ठ जी ने तिलक किया फिर उन्होंने सब ब्राह्मणों को को तिलक करने की आज्ञा दी। पुत्र को राज सिंहासन पर देखकर माताएं हर्षित हुई और उन्होंने बार बार आरती उतारी उन्होंने ब्राह्मणों को अनेक प्रकार के दान दिए और संपूर्ण याचकों को आयाचक बना दिया यानी माला माल कर दिया त्रिभुवन के स्वामी श्री रामचंद्र जी को अयोध्या के सिंहासन पर विराजित देखकर देवताओं ने नगाड़े बजाये आकाश में बहुत से नगाड़े बज रहे हैं गंधर्व और किन्नर गा रहे हैं अप्सराओं के झुंड के झुंड नाच रहे हैं देवता और मुनि परमानंद प्राप्त कर रहे हैं भरत लक्ष्मण और शत्रुघ्न जी विभीषण अंगद हनुमान और सुग्रीव आदि सहित क्रमशः छत्र चवर, पंखा धनुष तलवार ढाल और शक्ति लिए हुए सुशोभित श्री सीता लिएताजी सूर्य वंश के विभूषण श्री राम जी के शरीर में अनेकों कामदेवों की छवि शोभा दे रही है नवीन जल युक्त मेघों के समान सुंदर श्याम शरीर पर पीतांबर देवताओं के मन को भी मोहित कर रहा है मुकुट बाजू बंद आदि विचित्र आभूषण अंग अंग में सजे हुए हैं कमल के समान नेत्र हैं हैं हैं चौड़ी छाती है और लंबी भुजाएं जो उनके दर्शन करते हैं, वे मनुष्य धन्य नेत्रीराज गरुण जी यह शोभा वह समाज और वह सुख मुझसे कहते नहीं बनता सरस्वती जी शेष जी और वेद निरंतर उसका वर्णन करते हैं और उसका रस यानी आनंद महादेव जी ही जानते हैं सब देवता अलग अलग स्तुति करके अपने अपने लोक को चले गए तब भाटों का रूप धारण करके चारों वेद वहां आए जहां श्री राम जी थे कृपा निधान सर्वज्ञ प्रभु ने उन्हें पहचान कर उनका बहुत ही आदर किया इसका भेद किसी ने कुछ नहीं जाना वेद गुणगान करने लगे हे सगुण और निर्गुण रूप हे अनुपम रूप लावण्य युक्त हे राजाओं के शिरोमणि आपकी जय हो आपने रावण आदि प्रचंड प्रबल और दुष्ट निशाचरों को अपनी भुजाओं के बल से मार डाला आपने मनुष्य अवतार लेकर संसार के भार को नष्ट करके अत्यंत कठोर दुखों को भस्म कर दिया हे दयालु हे शरणागत की रक्षा करने वाले प्रभु आपकी जय हो मैं शक्ति यानी सीता जी सहित शक्तिमान आपको नमस्कार करता हूँ हे हरे आपकी दुस्तर माया के वशीभूत होने के कारण देवता राक्षस नाग मनुष्य और चर अचर सभी काल कर्म और गुणों से भरे हुए अर्थात उनके वशीभूत हुए दिन रात अनंत भव यानी आवागमन के मार्ग में भटक रहे हैं हे नाथ इनमें से जिनको आपने कृपा करके यानी कृपा दृष्टि से देख लिया वे माया जनित तीनों प्रकार के दुखों से छूट गए हे जन्म मरण के श्रम को काटने में कुशल श्री राम जी हमारी रक्षा कीजिए हम आपको नमस्कार करते हैं जिन्होंने मिथ्या ज्ञान के अभिमान में विशेष रूप से मतवाले होकर जन्म मृत्यु के भय को हरने वाली आपकी भक्ति का आदर नहीं किया हे हरी उन्हें देव दुर्लभ देवताओं को भी बड़ी कठिनता से प्राप्त होने वाले ब्रह्मा आदि के पद को पाकर भी हम उस पद से नीचे गिरते देखते हैं परंतु जो सब आशाओं को छोड़कर आप पर विश्वास करके आपके दास हो रहते हैं वे केवल आपका नाम ही जप बिना परिश्रम भवसागर से तर जाते हैं हे नाथ ऐसे आपका हम स्मरण करते हैं